मीटिंग के तुरंत बाद सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली ने विक्रांत को अकेले में मिलने के लिए बुलाया गौर करने वाली बात यह थी कि उन्होंने ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन को ही ऑर्डर दिया कि वो विक्रांत को बुलाकर ले आए इससे भी ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब विक्रांत के साथ ऑफिस में जाने के बाद डॉक्टर संजय ने खुद पीयूष रंजन को बाहर निकाल दिया विक्रांत का प्रभाव देखकर ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन बहुत रह गए पहले तो नैना की बेबाकी देखकर सन्न रह गए थे और अब वो विक्रांत का प्रभाव देखकर हैरान रह गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर के छोटा सा इन्वेस्टिगेटर इतने बड़े अधिकारी के साथ कैसे इतना क्लोज हो सकता है उधर ऑफिस में बैठते ही सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय ने विक्रांत से कहा कि मैंने उस केस के बारे में पता लगवा लिया है उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था रणजीत मेहरा वो केक किसी खास उद्देश्य ऐसी नहीं लेकर जा रहा था ये सुनकर विक्रांत को थोड़ा धक्का लगा बाकी तुम चिंता मत करो स्पेशल टीम ने मंजू ससदेवा के कातल को पहचान लिया अब बस उनका अरेस्ट होना बाकी है और स्पेशल टीम बहुत जल्द उन्हें अरेस्ट भी कर लेगी तुम अब उस केस की चिंता करना बंद करो तुम सिर्फ ये रॉबरी केस और सीरियल मर्डर केस पर फोकस करो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट लाकर दो ये बहुत बड़ा केस है और हेडक्वार्टर खुद इसकी निगरानी कर रहा है इस वक्त विक्रांत के बोलने के लिए कुछ नहीं था वो सिर्फ सिटी ब्यूरो चीफ साहब की बातों ऐसी सहमति जताते हुए अपना सिर हिला रहा था अब चूंकि स्पेशल टीम इस केस आरोप खास तरीके ऐसी काम कर रही है और बहुत जल्द मंजूर सरजेवा का कतिल सलाखों के पीछे होगा ऐसे में विक्रांत को अब इस केस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब वो मंजू मर्डर केस को लेकर निश्चिंत हो गया था मैंने ब्यूरो चीफ मिताली से सुना है कि डॉक्टर संजय ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा मिताली तो यही चाहती थी कि इस केस की टीम ए और टीम बी अलग अलग इन्वेस्टिगेट करे लेकिन टीम लीडर नैना ग्रेवाल इसके लिए तैयार नहीं हुई उसका कहना है की केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सेंसिटिव केस है इसलिए दोनों टीम का एक साथ काम करना जरूरी है और फिर डिपार्टमेंट को भी नैना की बात माननी पड़ी और पूरी टीम को एक साथ केस पर लगा दिया गया है आ, सही किया नैना सही कह रही थी विक्रम ने जवाब दिया मुझे भी यही सही लग रहा है अब मुझे नहीं पता मैं जो बताने जा रहा हूं तुम उस पर कैसे रिएक्ट करोगे डॉक्टर संजय ने बेहद सीरियस होते हुए कहाताली चाहती है कि तुम चेतन को रिप्लेस करके टीम ए के लीडर बनो और नैना टीम बी के लीडर के तौर पर काम करे ओह ये इसकी तो विक्रांत बेहद गुस्से में आ चुका था लॉकर रूम के भीतर के कुल सत्रह लॉकर तोड़े गए हैं। संगीता ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहा लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इन सत्रह लॉकर्स में से सिर्फ दस लॉकर के मालिक अपना सामान क्लेम करने के लिए बैंक पहुंचे और उससे भी ज्यादा चौकाने वाली बात यह है की इनमें से किसी का कुछ भी गायब नहीं हुआ अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ हो सकता है विक्रांत इस बारे में कुछ बता सके क्यों विक्रांत संगीता ने विक्रांत की तरफ देखते हुए अरे विक्रांत तुम चिंता मत करो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पुरानी करेंसी की नीलामी करवा दूंगा तुम्हें तो अच्छा दाम मिल जाएगा जतने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा उसे लगा की शायद विक्रांत अपने ओल्ड करेंसी को लेकर चिंतित है अच्छा संगीता मैडम टीम बी का इन्वेस्टिगेटर देव ने संगीता से पूछा आपको नहीं लगता कि बैंक वालों ने बहुत जल्दी सभी कस्टमर्स को उनका सामान वापस कर दिया और इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने जिसको जो सामान लौटाया वो सही लौटाया आई I मीन mean, इसमें कोई हेरफेर भी तो हो सकती है ये बैंकि पॉलिसी होती है उनके जिम्मे बहुत लोगों के काफी कीमती सामान होते हैं इसलिए जब बैंक इस तरह के किसी हादसे से गुजरती है तो वो जल्द से जल्द अपने कस्टमर को सामान लौटाने का काम शुरू कर देती है अब उन्होंने गलत सामान लौटाया है जवाब दिया बैंक किसी भी कस्टमर को लॉकर रूम में रखा सामान लौटाने के लिए सिर्फ तीन ही चीज चेक करता है सबसे पहले तो वो लॉकर रूम की चाबी मांगता है और फिर दूसरे नंबर पर वो कस्टमर से बैंक का दिया हुआ पासवर्ड पूछता है और फिर अंत में कस्टमर को अपने सामान के बारे में बताना होता है जो भी उसमें लॉकर में रखा होता है ये तीनों चीजें बैंक के डेटा से मैच होने के बाद बैंक तुरंत ही कस्टमर को उसके सामान को दे देता है लेकिन अगर इन तीनों में कुछ भी असमानता पाई जाती है तो बैंक कस्टमर के सामान को वापस नहीं करता है इसके बाद संगीता ने आगे बताना शुरू किया लेकिन जिस लॉकर में डेड बॉडी छुपाई गयी थी उसके अलावा छ लॉकर अभी तक ऐसे है जिनके लिए कोई क्लेम करने नहीं आया इन छह लॉकर से सिर्फ दो या तीन लॉकर ऐसे हैं जिसमें नुकसान पहुंचाया गया है इन्हीं दो तीन लॉकर को तोड़ा गया है और इसके भीतर रखे गए बॉक्स को निकाल कर जमीन पर फेंका गया है संगीता ने आगे बताया कि इन लॉकर को बिना किसी लॉजिक या पैटर्न के खोला गया खोला गया है बस इन्हें रेंडम ही सिलेक्ट करके तोड़ दिया गया है इसलिए थोड़ी ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही है हद्द हो गई है सुनिधि ने झल्लाते हुए कहा इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका की आखिर लुटेरे लॉकर रूम ऐसी लेकर क्या गए अच्छा संगीता ये बताओ नयना ने सवाल किया ये जो लोग अपने लॉकर के लिए क्लेम करने के लिए नहीं आए हैं उनके बारे में कुछ पता चला है हम्म, नहीं बैंक वालों ने इनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की लेकिन शायद इन लोगों ने अपना एड्रेस भी गलत दिया हुआ था संगीता ने बताया और मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों के लॉकर में जरूर कोई इलीगल सामान रखा गया है